अलवर से जयपुर पहुंचकर स्वामी जी ने लगभग दो सप्ताह बिताए राजपुर में एक प्रसिद्ध व्याकरण का पता पाकर वे उनके पास पाणिनि की अष्टाध्यायी का अध्ययन करने लगे परन्तु पंडित जी के लगातार तीन दिन तक प्रथम सूत्र के भाष्य की व्याख्या करते रहने पर भी स्वामी जी को उसकी धारणा न होती देख पंडित जी ने उन्हें पढ़ाने में अपनी असमर्शता व्यक्त की इस पर स्वामी जी कुछ लज्जित से हुए तथा अत्यंत मनोयोग पूर्वक स्वयं ही उस अंश का तीन घंटे तक अध्ययन किया जब उन्हें ऐसा लगा कि वह अंश उन्हें पूरी तरह हृदयंगम हो चुका है तो वे पंडित जी के सम्मुख परीक्षा देने उपस्थित हुए पंडित जी उनके गूढ़ लक्ष्यार्थ प्रतिपादक एवं विचारपूर्ण पूर्ण व्याख्या सुनकर स्तंभित रह गए तत्पश्चात स्वामी जी के भ्रमण का क्रम इस प्रकार रहा वे जयपुर से अजमेर गए फिर उन्होंने आबू जाकर वहां के में में शताब्दी करोड़ रुपयों की लागत से बने सुंदर शिल्प अलंकृत जैन मंदिर का दर्शन किया। अप्रैल को उन्होंने आबू पर्वत की एक गुफा में आश्रय लिया और बाद में एक वकील के घर चले गए वहां पर स्वामी जी का खेतड़ी के महाराजा तथा तो अन्य अनेक गणमान्य व्यक्तियों के साथ परिचय हुआ उनके मधुर और ज्ञान गंभीर वार्तालाप से मुक्त हो कुछ दिन बाद ही खेतरी की महाराजा उन्हें साथ लेकर अजमेर जयपुर होते हुए अपने राज्य में लौटे और बड़े आनंद के साथ उनकी सेवा करने लगे उन्होंने उनसे दीक्षा भी ग्रहण की वहाँ की राजसभा में उन दिनों नारायण दास नाम से एक प्रसिद्ध व्याकरण थे स्वामी जी ने इस अवस्था को भी इस अवसर को भी हाथ से नहीं जाने दिया और पतंजलि महाभाष्य का अध्ययन जो अधूरा रह गया था पुनः आरंभ किया अपनी दक्षता के फलस्वरूप वे शीघ्र ही पंडित जी की प्रशंसा प्राप्त करने में समर्थ हुए खेतली नरेश पुत्रहीन थे एक दिन पुत्र लाभ की इच्छा से उन्होंने विनयपूर्वक गुरुदेव से आशीर्वाद की याचना की ऐसे परम अनुगत भक्त का अनुरोध टालना असंभव समझकर स्वामी जी ने उन्हें हृदय खोल आशीर्वाद दिया आगे चलकर हम देखेंगे कि सत्य संकल्प ब्रह्मज्ञ पुरुष का यह वरदान यथासमय फल प्रसू हुआ था इन्हीं दिनों ग्रीष्म की एक संध्या को दरबार में एक नर्तकी का वीणा के साथ गायन कार्यक्रम था अचानक महाराजा के मन में आया कि स्वामी जी को भी आमंत्रित कर इस मधुर संगीत का श्रवण कराना उचित होगा आमंत्रण पाकर स्वामी जी आए और थोड़ी देर तक धर्म चर्चा की इसके बाद जैसे ही उस नर्तकी ने गान शुरू किया स्वामी जी उठ चलने लगे परंतु महाराजा के विशेष अनुरोध पर कि यह संगीत अत्यंत उच्च कोटि का है तथा इसे सुनकर वे आनंदित होंगे स्वामी जी ने पुनः आसन ग्रहण कर लिया लोक दृष्टि में हीन समाज में सम्मान रहित वह नारी अपने हृदय की करुण विनती संगीत में ढाल कर का एक पद गाने लगी प्रभु मेरे अवगुण चितन धरो समदर है नाम तिहारो चाहे तो पार करो इक लोहा पूजा में राखत इक घर व्याध परो सो द्विधा पारस नहीं जानत कंचन करत खरो नक्षत्रमंडित नील आकाश के नीचे निशा से शांत समीर के साथ भक्त कवि का यह अपूर्व भावपूर्ण भजन चारों ओर गूंज उठा स्वामी जी उस भावराज्य में डूब गए उन्होंने देखा कि सच ही तो सर्वम खलविदम ब्रह्म यह सब कुछ ब्रह्म ही है आज इस तिरस्कृत नारी के भीतर भी उन्हीं आद्या शक्ति जगदम्बा की झलक पाकर वे कह उठे माँ मुझसे भूल हुई मैं आपकी अवहेलना करते हुए चला जा रहा था आपका भजन सुनकर मुझे चैतन्य प्राप्त हुआ धीरे धीरे खेतरी त्यागने का समय आया अनुरागी राजा और गरीब प्रजा से विदा लेकर स्वामी जी गुजरात की ओर चले अहमदाबाद में कुछ दिन बिताकर क्रमशः वे सौराष्ट्र के लिमडी नगर पहुँचे वहाँ उन्हें पता चला कि नगर के निकट ही निर्जन में साधुओं का एक निवास स्थान है जहाँ पर जाकर रहा जा सकता है स्वामी जी ने वहाँ जाकर आश्रय लिया परंतु वहाँ प्रवेश करने के बाद उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि वे अब साधु नामधारी पाखंडियों के हाथ में बंदी हो चुके हैं उनके नेता ने स्पष्ट रूप से कहा हम लोग एक विशेष साधना में लगे हुए हैं जिसमें सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके जैसे एक उच्चतर उच्च स्तर के साधु का बाल ब्रह्मचर्य भंग करना आवश्यक है सुनते ही स्वामी जी शिहर उठे परंतु बाहर भय या उद्विग्नता का कोई लक्षण व्यक्त न कर शांत मन से जगदम्बा से मुक्ति की प्रार्थना करने लगे दूसरे दिन एक पूर्व परिचित बालक के उनसे मिलने आने पर उन्होंने खपरेल के एक टुकड़े पर कोयले से कुछ शब्द लिखकर उसे उसके हाथ लिमड़ी महाराजा के पास भेज दिया प्राय दो दिन इस कारागृह की यात्रना में बिताने के बाद राजा की सहायता से उन्होंने छुटकारा पाया इसके बाद वे कुछ दिन राजभवन में रहे और फिर जूनागढ़ गए जूनागढ़ में स्वामी जी राज्य के दीवान हरिदास बिहारीदास महाशय के अतिथि हुए इसी समय वे हिंदू बौद्ध जैन और इस्लाम सभी संप्रदायों के पवित्र एवं प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र गिरनार पर्वत पर गए और वहाँ दत्तात्रेय तथा जैन तीर्थंकरों की पवित्र स्मृति और अनुकूल प्राकृतिक वातावरण से मुग्ध हो कुछ दिन तक ध्यान धारणा आदि में मग्न रहे इसके बाद वे जूनागढ़ लौटे और मित्रों से विदा लेकर भुज राज्य की ओर चले विदाई के समय दीवान जी ने स्वामी जी को भुज के उच्च राज्य अधिकारियों के नाम एक परिचय पत्र लिख कर दिया संभव है पाठकों के मन में प्रश्न उठे इस अकिचन भ्रमणशील परिवराजक में यह कैसा परिवर्तन आया वे क्यों एक राजभवन से दूसरे राजभवन को परिचय पत्र लेकर घूमने लगे परंतु इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखना आवश्यक है कि राज अतिथि होने पर भी वे सदा और सर्वदा ही सामान्य जनता के साथ धर्म चर्चा में लगे रहते थे साथ ही लोक कल्याण में अपना जीवन का उत्सर्ग करने वाले स्वामी जी ने यह समझ लिया था कि देश में धर्म शिक्षा और संस्कृति की उन्नति तथा आर्थिक विकास के लिए समाज का नेतृत्व करने वाले उच्च वर्ग की विचारधारा में आमूल परिवर्तन लाना होगा अतः स्वयं धनहीन होने पर भी वे धनमानों का हृदय परिवर्तित करने के लिए अग्रसर हुए भुज में पहुंचकर उन्होंने वहां के दीवान जी का आतिथ्य स्वीकार किया तथा उनके एवं महाराजा की सहायता से आसपास के सभी तीर्थों का दर्शन किया तदनंतर जूनागढ़ होते हुए वे वेरावल और सोमनाथ गए वहां के तीर्थ क्षेत्रों का दर्शन करके वे तीसरी बार जूनागढ़ लौटे और वहाँ से पोरबंदर सुदामा पुरी गए के के राजा के साथ परिचित होकर स्वामी जी ने वहां पर कुछ समय बिताया यहां उन्हें पुनः संस्कृत शास्त्र का का अध्ययन करने मिला और उन्होंने इसका पूरी तरह से उपयोग भी किया वास्तव में उन दिनों उनका प्रायः पूरा दिन अध्ययन में ही बीतता था वहां के सभा पंडित शंकर पांडुरंग जी उस समय वेदों का अनुवाद करने में व्यस्त थे उनके अनुरोध पर स्वामी जी उन्हें उस कार्य में सहायता करने लगे इतना ही नहीं उन्होंने पांडुरंग जी की सहायता से फ्रेंच भाषा में बहुत कुछ सीख ली पांडुरंग जी उनकी प्रतिभा देखकर मुक्त हो गए और उनसे बारंबार कहने लगे कि उनका उपयुक्त प्रचार क्षेत्र पाश्चात्य देश है अन्य सभा सदस्यों ने भी उनका अनुमोदन किया असल में यह विचार स्वामी जी के मन में पहले ही आ चुका था और जूनागढ़ में रहते समय वहाँ के एक राज कर्मचारी श्री सी एच पांड्या के समक्ष उन्होंने अपनी यही इच्छा व्यक्त भी की थी उनके भारत की उन्नति के लिए कटिबद्ध होने पर भी एक अकिंचन सन्यासी के लिए ऐसा सोचना उस समय साधारण लोगों की दृष्टि में एक कल्पना मात्र थी अतः उन्होंने मन की कल्पना मन में ही रखी अथवा दो चार मित्रों के आग्रह पर उनके सम्मुख व्यक्त की इसके बाद सुदामापुरी की माया को त्याग कर वे का वहाँ पर उन्होंने द्वारा मठ में लिया। मठ के निर्जन कक्ष में गहन चिंतन का विषय था इस आत्मविस्मृत पीढ़ी तथा दूसरों के अनुकरण में रथ हिंदू भारत वर्ष के लिए मैं क्या कर सकता हूँ उनकी व्याकुलता में वृद्धि हो रही थी तथापि उनका पथ तब भी निश्चित नहीं हो सका था अतः मन में अशांति बनी ही रही इसके पश्चात स्वामी जी खंडवा गए और वहाँ सहयोगवश वकील हरिदास चट्टोपाध्याय के साथ परिचित होकर उन्हीं के मकान पर लगभग तीन सप्ताह बिताए खंडवा में ही शिक्षित वर्ग के साथ विचारों का आदान प्रदान करते हुए स्वामी जी के मन में शिकागो धर्म महासभा में भाग लेने की इच्छा ने स्पष्ट रूप धारण किया एक दिन उन्होंने हरिदास बाबू से कहा यदि कोई मेरे आने जाने का व्यय वहन करे तो मैं जा सकता हूँ परंतु उपयुक्त समय तब भी नहीं आया था अतः उन्होंने रामेश्वर दर्शन की इच्छा से दक्षिण की ओर प्रस्थान किया पहले वे बंबई पहुंचे